मात्मा के स्वरूप की भावना मन में रखेंगे परमात्मा मेरे अत्यंत निकट है मेरे प्रत्येक कर्म को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 वह जान रहा है और वह पूर्ण न्यायकारी है श्वास भरें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 कठोपनिषद की चौथी वर् का पांचवां श्लोक विचार प्रक्रिया में है यमाचार्य ने नचिकेता को इस श्लोक के अंदर उपदेश दिया यम मध्वदम वेद आत्मान जो इस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 फल को भोगने वाली आत्मा को जानता है जीवात्मा को जानता है और जीवमंत्रिकात जीव के अत्यंत निकट रहने वाले परमात्मा को जो कि ईशानम भूत से हमारे पिछले किए कर्मों का और भविष्य में मिलने वाले फलों का स्वामी है उसको जो वेदा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 जान लेता है वह व्यक्ति न तत् तो विजगुप्तें फिर वो निंदा नहीं करता ए तत्व तत् यही अध्यात्म का सार है इस श्लोक के माध्यम से यमाचार्य ने जो उपदेश दिया उसकी परिणति वो निंदा की रहितता में चाहते हैं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 यमाचार्य ने जो उपाय अध्यात्म की प्रगति का दिया उसका फल वो तत्व नीजगुप्त सते इस रूप में देख रहे हैं व्यक्ति निंदा करना छोड़ दे अध्यात्म के अंदर समता का भाव एक बहुत बड़ा भाव होता है समता की साधना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 एक तरह से संपूर्ण आध्यात्म की साधना को अपने में समेट लेती है जिसमें व्यक्ति सुख दुख से हानि लाभ से अप्रभावित रहते हुए अपने को सम स्थिति में रख पाता है और आध्यात्म की साधना में समता को बहुत जोर देकर के बताया और समझाया जाता है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 समता का एक तात्पर्य व्यक्ति ये समझ लेता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो लेकिन वैदिक दृष्टि से समता का अर्थ है यथा योग्य व्यवहार यमाचार्य कह रहे हैं कि इन उपायों को करके आत्मा और परमात्मा को ज्ञान करके व्यक्ति निंदा नहीं करता इसका तात्पर्य है वो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 आय अयथायोग्य व्यवहार को छोड़ देता है यथायोग्य व्यवहार करता है जिसमें गुण नहीं है उसकी प्रशंसा कर देना भी निंदा है और जिसमें दोष है उस दोष को बताना भी निंदा नहीं है यथायोग्य व्यवहार हम पुस्तक के साथ करेंगे जल के साथ करेंगे सबके साथ अपना अपना व्यवहार करेंगे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 और यदि हम यथायोग्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो हम उस वस्तु की निंदा कर रहे हैं उस वस्तु की उपेक्षा कर रहे हैं तो आत्मा और परमात्मा के इस स्वरूप को जो श्लोक में उन्होंने दिया उसकी परिणति तथो न विजगुप्तते में यमाचार्य देख रहे हैं कल आपके सामने कुछ बातें रखीं।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 यमाचार्य कह रहे हैं कि जो इस कर्म फल को जानने भोगने वाले आत्मा को जानता है जितने भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमारे को प्राप्त होता है ये कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है फल की प्राप्ति आत्मा के लिए है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 जो व्यक्ति संसार की हर वस्तु का उपयोग जड़ पदार्थों का उपयोग यह मान करके करता है कि ये मधु का खाने वाला कर्मफल का भोगने वाला आत्मा है तो संसार की वस्तुओं का उपयोग वो इस दृष्टि से करेगा कि संसार की वस्तु का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 उपयोग किस तरह करने से आत्मा के लिए हितकर होगा और किस तरह से करना आत्मा के लिए अहितकर होगा और जब वो आत्मा को केंद्र में रख करके आत्मा को कर्मफल का भोक्ता मान करके संसार के जड़ पदार्थों का उपयोग करेगा फिर वो संसार के पदार्थों की कभी निंदा नहीं करेगा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 संसार के पदार्थों ने हमारे को आकर्षित कर लिया है हमारे को बंधन में डाल दिया है हमारे को विषयों की ओर खींच रहे हैं ये जो निंदा हम प्रकृति की करते रहते हैं वो व्यक्ति जो आत्मा को जान लेता है प्रकृति की निंदा नहीं करेगा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 क्योंकि आत्मा ही भोगता है आत्मा के लिए ही ये सब कुछ है आत्मा को ध्यान में रखते हुए उसने जब जगत का उपयोग किया तो जगत का ऐसा उपयोग कभी भी उसके बंधन का दुख का कारण नहीं बनेगा ये प्रकृति का उपयोग उसकी मुक्ति का साधन बनेगा ये अनित्य पदार्थ उसको नित्य तत्व ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक बनेंगे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 वो कभी प्रकृति की इस रूप में निंदा नहीं करेगा इतना अवश्य कह सकता है परमात्मा की तुलना के लिए कि परमात्मा का आनंद अनंत है प्रकृति का आनंद क्षणिक है और ये वो निंदा नहीं कर रहा है ये स्तुति कर रहा है प्रकृति का जैसा सुख है जैसा उपयोग है उसको यथा योग्य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 देख रहा है यथा योग्य व्यवहार कर रहा है तो जो व्यक्ति ये जान लेता है आत्मा ही भोगता है और आत्मा को केंद्रित रखते हुए आत्मा के हित अहित को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का उपयोग कर रहा है वो प्रकृति की निंदा अनावश्यक रूप से नहीं करेगा ततो न विजुगुप्सते। सतह मध्यम वेद ये जानने के बाद में परिणाम तत्व न विजुगुप्त आना चाहिए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 दोनों की संगति होनी चाहिए तो इस प्रकार व्यक्ति प्रकृति की निंदा को छोड़ देगा और प्रकृति को उपयोगी मान करके अवश्य अपनाएगा और आगे कहा था ईशानम भूतभव्यस्य। परमात्मा हमारे पिछले कर्मों का कर्माशय का स्वामी है और भविष्य में जो फल मिलेगा उसका भी वो स्वामी है